संक्षिप्त महाभारत भीष्म पर्व भीष्म का पराक्रम श्री कृष्ण का भीष्म को मारने के लिए उद्यत होना और अर्जुन का पुरुषार्थ धित्राष्ट्र ने पूछा संजय जब मेरे दुखी पुत्रों ने उकसाकर कर भीष्म को क्रोध दिलाया और उन्होंने भयंकर युद्ध की प्रतिज्ञा कर ली तब भीष्म जी ने पांडवों के साथ और पांचाल वीरों ने भीष्म जी के साथ किस प्रकार युद्ध किया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 अपने विनाश के लिए उसी प्रकार आते थे जैसे आग के पास पतंगे, उनका एक भी वार खाली नहीं जाता था इस प्रकार अतुल पराक्रमी में जी की मार खाकर युद्धष्ठिर की सेना हजारों टुकड़ों में बट गई उनकी बाण वर्षा से पीड़ित होकर वह काँप उठी और इस तरह उसमें भगदड़ मची कि दो आदमी भी एक साथ नहीं भाग सके इस युद्ध में दैवश पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मार तथा तो मित्र मित्र के हाथ से मारा गया पांडवों के सैनिक अपने कवच उतारकर बाल खोले हुए रणभूमि से भागते दिखाई देने लगे पांडव सेना को इस प्रकार बिखरी देख भगवान श्रीकृष्ण ने रथ को रोककर अर्जुन से कहा पार्थ जिसके लिए तुम्हारी बहुत दिनों से अभिलाषा थी वह समय अब आ गया है अब जोरदार प्रहार करो नहीं तो मोह प्राणों से हाथ धो बैठोगे पहले तुमने जो राजाओं के सभा में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 अब आप घोड़ों को हाकि और इस सैन्य सागर के बीच से होकर भीष्म जी के पास रथ ले चलिए मैं अभी उन्हें युद्ध में मार गिराता हूँ तब माधव ने घोड़ों को हाँक दिया और जहाँ भीष्म जी का रथ खड़ा था उधर ही बढ़ने लगे अर्जुन को भीष्म जी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार देख युधिष्ठिर की भागी हुई सेना लौट आई अर्जुन को आते देख भीष्म जी ने सिंहनाथ किया और उनके रथ पर बाणों की झड़ी लगा दी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 किंतु उसे भी उन्होंने ज्यों ही खींचा अर्जुन ने काट दिया अर्जुन की आपूर्ति देख कर विष्णु ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा महाभाव तुमने खूब किया यह महान पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है बेटा मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ करो मेरे साथ युद्ध इस प्रकार पार्थ की बड़ाई करके दूसरा महान धनुष साथ में ले वे उनके रथ पर बाणों की वर्षा करने लगे भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अश्व संचालन की पूरी प्रवीणता दिखाई वे रथ को शीघ्रतापूर्वक मंडलाकार चलाते हुए भीष्म के बाणों को प्रायः विफल कर देते थे यदि भीष्म ने तीखे बाणों से श्रीकृष्ण और अर्जुन को खूब घायल किया फिर उनके आज्ञा से द्रोण विकर्ण जयद्रथ भूरिश्रवा कृतवर्मा क्र, कृपाचार्य श्रितायु अम्बृष्टपति वंद अनुविंद और सुदक्षिण आदिवीर तथा प्राच्य सौवीर बसाति क्षुद्रक और मालवदेशी योद्धा तुरंत ही अर्जुन पर चढ़ आए वे हजारों घोड़े पैदल रथ और हाथियों के झुंड से घिरे घिर गए उन्हें उस अवस्था में देख और सात्य की सहायता उस स्थान पर आ पहुँचा और अर्जुन की सहायता में जुट गया उसने युदेठ की सेना को पुनः भागती देखकर कहा सत्रो तुम कहाँ चले यह सतपुरुषों का धर्म नहीं है वीरो अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ो वीर धर्म का पालन करो भगवान श्रीकृष्ण ने देखा कि पांडव सेना के प्रधान प्रधान राजा भाग रहे हैं अर्जुन युद्ध में ठंडे पड़ रहे हैं और जी प्रचंड होते जाते हैं जब आप उनसे सही नहीं गई उन्होंने सात्विकी की प्रशंसा करते हुए कहा शनिवंश के वीर जो भाग रहे हैं उनको भागने दो जो खड़े हैं वे भी चले जाएं, मैं इन लोगों का भरोसा नहीं करता तुम देखो मैं अभी भीष्म और द्रोणाचार्य को रथ से मार गिराता हूँ सेना का एक भी रथी मेरे हाथ से बचने नहीं पाएगा अब मैं स्वयं अपना उग्र चक्र उठाकर महावृति भीष्म और द्रोण के प्राण लूंगा तथा धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारकर पांडवों को प्रसन्न करूंगा कौरव पक्ष के सभी राजाओं का वध करके आज मैं अजात शत्रु युधिष्ठिर को राजा बनाऊंगा इतना कहकर श्रीकृष्ण घोड़ों की लगाम छोड़ दी और हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर रथ से कूद पड़े उस चक्र का प्रकाश सूर्य के समान और प्रभाव पर के सदृश विमोक था उसके किनारे का भाग छूने के समान तीक्षण छूर्य के समान तीक्षण था भगवान कृष्ण बड़े वेग से भीष्म की ओर झपटे उनके पैरों की धमक से पृथ्वी काँपने लगा जैसे सिंह मदान गजराज की ओर दौड़े उसी प्रकार वे भीष्म की ओर बढ़े उनके श्याम विग्रह पर हवा के वेग से फहराता हुआ पीताम्बर का छोर ऐसा शोभित होता था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 और उनका प्रिय करने के लिए पुनः चक्र सहित रथ पर जा बैठे उन्होंने अपने पांच जन्मसंख की ध्वनि से दिशाओं को निनादित कर दिया उस समय कौरवों की सेना में कोलाहल मच गया और अर्जुन के गांडी धनुष से सब दिशाओं में तीक्षण बाणों की वर्षा होने लगी तब भूरेश्रवा ने अर्जुन पर सात बाण, दुर्योधन ने तोमर शल ने गदा और भीष्म ने शक्ति का प्रहार किया अर्जुन ने भी सात बाढ़ मारकर भूरेश्रभा के बाणों को काट दिया छुट से दुर्योधन का तोमर काट डाला तथा एक एक बाढ़ छोड़कर शल्य की गदा और भीष्म की शक्ति को भी टूक टूक कर दिया इसके बाद उन्होंने दोनों हाथों से गांडी धनुष को खींचकर आकाश में महेंद्र नामक अस्त्र प्रकट किया देखने में वह बड़ा ही अद्भुत और भयानक था उस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से अर्जुन ने संपूर्ण कौरव सेना की गति रोक दी उस अस्त्र से अग्नि के समान प्रज्जवलित बाणों की मृत्यु हो रही थी और शत्रुओं के रथ, ध्वजा धनुष तथा बाहुओं को काटकर वे बाण राजाओं हाथियों और घोड़ों के शरीर में घुस जाते थे इस प्रकार तेज धार वाले बाणों का जाल बिछाकर अर्जुन ने संपूर्ण दिशाओं और उपदिशाओं को आच्छन्न कर दिया और गांडी धनुष की टंकार से शत्रुओं के मन में अत्यंत पीड़ा भर दी रक्त की नदी बहने लगी कौरव सेना के प्रमुख वीरों का नाश हुआ देखकर चेधी पांचाल करुष और मत्स्य देशी योद्धा तथा समस्त पांडव हर्षनाथ करने लगे अर्जुन और श्रीकृष्ण ने भी हर्ष प्रकट किया तदनंतर सूर्यदेव अपनी किरणों को समेटने लगे इधर कौरव वीरों के शरीर अष्ट शस्त्रों से छत विछत हो रहे थे युवांत काल के समान सब ओर फैला हुआ अर्जुन का ऐन्द्र अस्त्र भी अब सबके लिए असही हो चुका था इन सब बातों का विचार करके संध्या काल उपस्थित देख भीष्मोण दुर्योधन और बाल्िक आदि कौरव भी सेनापति सहित शिविर को लौट आए अर्जुन भी शत्रुओं पर विजय और यश पाकर भाइयों और राजाओं के साथ छावनी में चले गए कौरवों के सैनिक शिविर में लौटते समय एक दूसरे से कहने लगे अहो आज अर्जुन ने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया है दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता था अपने ही बाहुबल से उन्होंने अम्बर्शपति श्रुतायु दुर्मर्शन चित्त सेन द्रोण कृप जयदत्थ बालिक घुरिश्रवा शल्य सल्ल शल और भीष्म सहित अनेकों युद्धों पर विजय पाई है